यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर को हम तो पहले ही कहते थे कि यह बंदर नहीं कोई देवता है अब ये बात किससे कहे और ये कौन है सुनने वाला सब कहने ही कहने वाले थे कोई सुनने वाला तो वहाँ था नहीं क्योंकि प्रत्येक राक्षस यही कहता था कि हमने जो कहा किससे कहा का प्रश्न कहाँ है वहाँ तो सभी सर्वज्ञ हैं इसका अभिप्राय यह है कि किसी का पतन देखकर, किसी की बुराई देखकर, हमारा ध्यान अपने आप में केंद्रित होकर यही बताता है कि अगर इसने मेरी बात मानी होती तो शायद इसके सामने यह कष्ट न आता भले ही वह सत्य न हो पर ऐसा कहने वाले अधिकांश व्यक्ति मिलते हैं पर धन्य है भगवान शंकर एक बार भी नहीं कहा कि नारद की दुर्दशा तो इसी कारण से हुई कि मैंने उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने अस्वीकार कर दिया बिल्कुल सही बात थी कि शंकर जी ने नारद जी को उपदेश दिया और नारद जी ने उसे स्वीकार नहीं किया था पर भगवान शंकर जो उत्तर देते हैं उसका अर्थ वह वाक्य जो दुर्योधन ने कहा वह वाक्य जो बौद्ध संसार में अधिकांश व्यक्ति बुराइयों के संदर्भ में दोहरा दिया करते हैं वैसा नहीं है भगवान शंकर के मुख से वह वाक्य वस्तुतः सिद्धांत वाक्य भी है कल्याणकारी भी है और भगवान शंकर की महिमा के अनुकूल है देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया श्राप देने के बाद अपनी भूल का भान हुआ तब उन्होंने यह कहा मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटे है कि मि मेरे प्रभु मैंने आपके लिए बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया मेरे पाप कैसे मिटेंगे अब यह जो देवर्षि नारद का प्रश्न है इसका अर्थ क्या है क्या देवर्षि नारद यह सिद्धांत नहीं जानते कि सब कुछ भगवान ही कराते हैं क्या भैया नहीं कह सकते थे बल्कि वह बात नारद जी ने नहीं कही भगवान ने कही जब नारद जी ने कहा कि मैंने श्राप दे दिया मेरा पाप कैसे मिटे तब भगवान ने कह दिया मम इच्छा कह दे न दयाला अब मान लीजिए इसी वाक्य का मुख बदल दीजिए भगवान कहे कि सब तेरे अभिमान ने कराया और नारद कहे कि सब आपने कराया तो शास्त्रों में दोनों वाक्य अलग अलग प्रसंगों मिले, मिलेंगे पर भगवान कहते हैं नारद तुमने अपराध नहीं किया। मैं नहीं मानता तुम्हारा अपराध। पर तुम अगर हृदय में विश्राम पाना चाहते हो तो इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताना चाहता हूं क्या जपहु जाय शंकर सतनामा तुमने भगवान शंकर के उपदेश को जीवन में अस्वीकार कर दिया उनके चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया इसीलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई मेरी तो कोई बात नहीं है पर तुमने शंकर जी का अपराध किया है इसलिए जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो तब विश्राम प्राप्त होगा तब नारद एक वाक्य कहते हैं और भगवान दूसरा वाक्य कहते हैं भगवान जब शंकर जी का भजन करने के लिए कहते हैं और उधर भगवान शंकर जब पार्वती जी को उत्तर देते हुए कहते हैं तो कितना विलक्षण उत्तर देते हैं प्रश्न सुनते ही भगवान शंकर खूब हंसे ऐसा आनंदमय हास्य पार्वती जी को आश्चर्य हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा प्रश्न किया इतने बड़े महापुरुष के जीवन में इतनी बड़ी बुराई आ गई किंतु ये हंस रहे हैं क्या भगवान शंकर हमारे गुरुजी पर हंस रहे हैं देवर्सी नारद पार्वती जी के गुरुजी हैं लेकिन भगवान शंकर हंसकर कहते क्या है बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को जस रघुपति करोसते छन हो न कोई, कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है ईश्वर जिसको जब जैसा चाहता है वैसा बना देता है भगवान शंकर जब यह वाक्य कहते हैं तो इसका अभिप्राय है कि कहीं भी उनमें अहंकार का ले नहीं है वे उस स्थान पर स्थित होकर बोलते हैं जो एक तात्विक सत्य है सिद्ध सत्य है वह साधक का सत्य नहीं है सिद्ध का सत्य होते हुए भी अगर साधक उस सत्य को दोहरा देगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि साधक की साधना का एकदम विनाश ही हो जाएगा जब यह कहा जाता है कि सब कुछ ईश्वर ही कराता है सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही होता है तो उसका तात्पर्य यही है कि करण राम चाहे सोई होई हो करिय नहीं था कोई यह एक तात्विक सत्य है जो तात्विक सत्य है और जो साधक का सत्य है उसको अलग अलग करना हमें सीखना चाहिए इसका अभिप्राय यह है कि जैसे स्वर्ण के द्वारा अनेक वस्तुएं निर्मित होती हैं और वह तत्वतः स्वर्ण ही है किंतु खरीदने वाला तो यह जानते हुए भी कि यह सोना ही है उसके द्वारा निर्मित आभूषण उपयुक्त स्थान पर ही धारण किया जाता है अब कोई व्यक्ति गले में धारण किए जाने वाले हार को पैर में पहन ले पैर में पहनने वाली वस्तु गले में पहन ले और यह कहे कि तुम्हारी भेद बुद्धि है जब सब स्वर्ण ही है तो उसे गले में पहनने की पैर में पहने क्या फर्क पड़ता है तो यह उत्तर केवल उसके अभिवेक का ही परिचायक है अतः साधक का सत्य और सिद्ध का सत्य अलग अलग होता है यदि सिद्ध के सत्य को साधक दोहराएगा दु, तो वह साधना के पथ पर ठीक ठीक आगे बढ़ ही नहीं सकेगा हमारे ब्रह्मलिंद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना संस्मरण सुनाया था जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था तब उन्होंने जिस महात्मा से दीक्षा ली थी वे रामकृष्ण मिशन के ही सन्यासी थे स्वामी योगानंद जी महाराज उन्होंने माँ शारदा का दर्शन किया था उनकी कृपा से उन्हें प्राप्त थी उन्हीं के सानिध्य में जब वे साधना में संलग्न थे तो उसी समय जीवन मुक्त महात्मा श्री उड़िया बाबा जी महाराज काशी में आए बड़ा नाम था उनका उन्होंने स्वामी योगानंद जी महाराज से पूछा उड़िया बाबा जी महाराज आए हुए हैं क्या मैं जाकर उनका दर्शन कराऊं? तो उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने आज्ञा नहीं दी आज्ञा पालन कर महाराज रुक तो गए पर मन में एक बात आई कि क्या महात्माओं में भी ईर्ष्या होती है जब मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं उनका दर्शन कर आऊँ और वे दर्शन करने के लिए रोक रहे हैं तो क्या यह ईर्ष्या का परिणाम है फिर भी गुरु के प्रति श्रद्धा थी आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह साधना परिपूर्ण हुई तब तक श्री उड़िया बाबा जी महाराज वृंदावन चले गए साधना परिपूर्ण हो जाने के बाद श्री जोगानंद जी महाराज ने उनसे कहा कि अब तुम वृंदावन जाकर श्री उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन कर आओ उन्होंने कहा महाराज जब वे इतने पास काशी में आए थे तब तो आपने उनके दर्शन करने से रोक दिया था और अब आप इतने दूर वृंदावन जाकर उनका दर्शन करने के लिए कह रहे हैं तो उन्होंने कहा देखो मैंने इसलिए रोक दिया कि वे परम वेदांत परम जीवन मुक्त संत हैं यदि तुम उनके वेदांत ज्ञान को तत्व ज्ञान को सुन लोगे तो साधना के प्रति तुम्हारी अनास्था हो जाएगी महत्व बुद्धि मिट जाएगी इसलिए मुझे रोकना पड़ा कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उपयुक्त नहीं है जब तुम साधना की उस स्थिति में पहुंच गए अब कोई भय नहीं है अब तुम उनके पास जाकर उनका दर्शन करो सत्संग करो कोई आपत्ति नहीं है इसका अभिप्राय यह है कि कभी कभी सिद्ध की वाणी का जो सत्य होता है वह सिद्ध के मुख से उचित हो सकता है पर साधक को यह निर्णय करना होगा कि वह वाणी उसके लिए ग्राह्य है कि नहीं अगर उस वाणी को वह ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगा तो उसके जीवन की स्थिति क्या होगी इसका संकेत सूत्र आपको रामचरित में मिलेगा श्री भरत और श्री लक्ष्मण दोनों महान हैं वे भगवान राम के महानतम निकटस्थ भक्त हैं पर यह होते हुए भी श्री भरत और श्री लक्ष्मण में जो अंतर है वह अंतर बड़े महत्व का है श्री भरत का जो जीवन है वह सिद्ध और साधक दोनों के लिए उपयोगी हैं पर लक्ष्मण जी का जीवन साधक के लिए नहीं सिद्ध के लिए ही उपयोगी है जब श्री भरत का दर्शन करते हैं तो किनको प्रसन्नता होती है रामायण में कहा गया निरख से ध साधक अनुरागे सहज सने सराह लागे सूत्र यही है कि श्री भरत महानतम सिद्ध होते हुए भी उनका जीवन साधक जैसा है इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी निरंतर प्रभु के पास हैं श्री भरत दूर रहकर अयोध्या में चित्रकूट तक यात्रा करते हैं यही साधना की यात्रा है यही साधक के लिए सूत्र है भगवान राम तो यहाँ तक कहते हैं कि भरत और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है तुम जानू कपिमोर सुभाऊ भरतो कचुअर काऊ पर इतना होते हुए भी भरत अंतर मानकर चलते हैं अब विचार कीजिए उस अंतर की पूर्ति के लिए वे अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं उसका तात्पर्य मानो यह है कि वे सिद्ध सत्य होते हुए भी भगवान राम से अभिन्न है वह अभिन्नता कहीं अभिमान का पर्यायवाची न बन जाए इसलिए साधक के लिए निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है साधक अगर सिद्ध का सत्य स्वीकार कर ले तो उसका पतन अवश्य भावी है हम चाहकर भी क्यों अच्छाई का आचरण नहीं कर पाते क्यों बुराई नहीं छोड़ पाते इसका उत्तर यह नहीं है कि वह सब भगवान ही कराते हैं एक सज्जन ने कहा कि जब सब भगवान ही कराते हैं तो जब मैं कोई बुराई करता हूं, तो उसका दंड मुझे क्यों मिलना चाहिए मैंने कहा कि अगर आपसे वे हत्या कराते हैं तो फांसी भी तो वे ही दिलाते हैं तब आप संतोष कर लीजिए यदि आप यह मान लेते हैं कि अपराध भी वे ही कराते हैं और दंड भी वे ही दिलाते हैं तो ठीक है पर अपराध वे कराते हैं और दंड कोई दूसरा देता है साधक को यह मानकर कभी अपने को भ्रम में नहीं डालना चाहिए सब कुछ ईश्वर कराता है यह सिद्ध का सत्य है ऐसी स्थिति में वह मूल प्रश्न वही जहाँ का तहाँ है हमें वही मानना चाहिए तत्वतः सत्य क्या है इसके विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में जो साधना के लिए उपयोगी सत्य है उसी को मानकर हम साधन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं